आवाज की दुनिया के दोस्तों फुर्सत के पलों में एक बार फिर आपकी दोस्त भारती परिमल आपके साथ है। दोस्तों, प्रस्तुत है रेखा चमोली जी की कविता मैं कभी गंगा नहीं बनूंगी तुम चाहते हो मैं बनूं गंगा की तरह पवित्र तुम चाहते हो मैं बनूं गंगा की तरह पवित्र तुम जब चाहे तब डाल जाओ उसमें कूड़ा करकट मल अवशिष्ट धो डालो अपने कथित अकित पाक जहां चाहे बना बांध रोक लो मेरे प्रवाह को पर मैं मैं कभी गंगा नहीं बनूंगी मैं बहती रहूंगी किसी अनाम नदी की तरह नहीं करने दूंगी तुम्हें अपने जीवन में अनावश्यक हस्तक्षेप तुम्हारे कथित अकित पापों की नहीं बनूंगी भागीदार नहीं बनाने दूंगी तुम्हें बांध अपनी धारा प्रवाह हंसी पर मैं कभी गंगा नहीं बनूंगी चाहे कोई मुझे कभी न पूछे मैं कभी गंगा नहीं बनूंगी दोस्तों ये थी रेखा चमोली जी की कविता मैं कभी गंगा नहीं बनूंगी ऐसी ही विचारो तेज कविताओं के साथ मुलाकात होगी फिर कभी फुर्सत में तो दीजिए इजाजत आपकी दोस्त भारतीय परिमल